सुनो कहानी के अंतर्गत साप्ताहिक श्रृंखला प्रेमचंद की काल रचनाएं में आपका स्वागत है आज की कहानी है सौत और उसको स्वर दिया है लंदन से श्रीमती शनो अग्रवाल ने कविताओं कहानियों गीतों गजलों का नायाब ब्लॉग लॉग ऑन करें www.hindyugm.com डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट अपनी बात अपनी भाषा में जब रजिया के दो तीन बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई आए दिन रजिया से बकचक होने लगी रामू एक न एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता और अंत को वो नई स्त्री ले ही आया इसका नाम था दासी चंपई रंग था बड़ी बड़ी आंखे जवानी की उम्र पीली कुशांगी रजिया भला इस नव के सामने क्या जसती फिर भी वो जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी हुए छप्पर को से संभालने की चेष्टा कर रही थी इस घर को उसने मर मर कर बनाया है उसे ही में नहीं छोड़ सकती। वो इतनी बेसमझ नहीं है कि घर छोड़कर चली जाए और दासी राज करे एक दिन अजिया ने रामू से कहा मेरे पास साड़ी नहीं है जाकर ला दू राम को एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुनरी लाया था रजिया की मांग सुनकर बोला मेरे पास तब रुपया नहीं था रजिया को साड़ी की उतनी चाहना थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में बिक्र डालने की बोली रुपये नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुतरी क्यों लाए चुतरी के बदले उसी दाम में दो साड़ियां लाते तो एक मेरे काम न आ जाती रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा मेरी इच्छा जो चाहूंगा करूंगा तू बोलने वाली कौन है अभी उसके खाने खेलने के दिन है तू चाहती है उसे अभी से नून तेल की चिंता में डाल दू ये मुझसे ना होगा तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी अब उसकी डहा में पहर दिन तक पड़ी रहती है तो रुपये क्या आकाश से गिरेंगे मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़ी दे दूंगा रजिया ने कहा तो क्या मैं उसकी लौटी हूँ की वो रानी की तरफ पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहू इतने दिनों छाती काम किया, उसका ये फल नहीं तो समझ लूंगी, हो दिल में इतना तो समझता था की यह ग्रस्ती रजिया की जोड़ी हुई है चाहे उसके रूप में उसके लोचन बिलास के लिए आकर्षण न हो संभव था कुछ देर के बाद वो जाकर रजिया को मना लेता पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी उसने गर्म लोहे पर चोटे जमाना शुरू की बोली आज देवी जी किस बात पर बिगड़ नहीं थी राहू ने उदास मन से कहा अरे तेरी चुंदरी के पीछे रजिया महाभारत बचाए हुए है अब कहती है अलग रहूंगी मैंने कह दिया तेरी जो इच्छा होकर दसिया ने आंखें मटकार कहा यह सब नखरे है कि आकर हाथ पांव जोड़े मनावन करें और कुछ नहीं तुम चुपचाप बैठे रहो दो चार दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी तुम कुछ बोलना नहीं उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा रामू ने गंभीर भाव से कहा दासी तुम जानती हो वो कितनी घमंडीन है वो मुंह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी जब पहले की सी सुंदर नहीं इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं है पुरुष चरित्र में ये कोई असाधारण बात ना थी लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका भी उसे विश्वास नहीं होता था ये घर उसी ने पैसा पैसा जोड़कर बनवाया गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है अनाज का लेन देन उसी ने ही शुरू किया इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले इसीलिए तो कि थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी और आज वो इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंक दी गई रामू ने इतना भी नहीं कहा तू अलग नहीं रह पाएगी मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा पर तुझे अलग ना होने दूंगा तुझसे मेरा ब्याह हुआ है हसी नहीं है तो जब रामू रामू को उसकी परवाह परवाह नहीं है तो तो वो की क्यों करे क्या सभी सभी स्त्रियों के के पुरुष बैठे होते होते होते हैं हैं बेटे पोते आज उसके लड़के जीते होते, तो मजाल थी कि ये नई स्त्री लाते और मेरी ये दुर्गति करते इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया ना आई नारी हृदय की सारी परवशता इस अत्याचार से विरोध करने लगी वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती फूस को जलाकर भस्म कर देती है दूसरा दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई उसने अपने साथ कुछ न लिया जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था आज घर भी छीन लिया रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था रजिया को जाते देखकर शायद वो समझ ना सका कि वो चली जा रही है और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वो इस घर से धेले की भी चीज नहीं ले जा रही है गाँव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा रामू उल्टा सबसे कहेगा रजिया घर की सारी सम्पदा उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा संभालो अपना घर मैं जाती हूँ तुम्हारे घर की कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जा रही हूँ रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया क्या कहे उसकी समझ में नहीं आया उसे आशा ना थी कि वो यूँ जाएगी उसने सोचा था जब वो घर ढोकर ले जाने लगेगी तब वो गाँव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करेगा अब क्या करे दसिया बोली जाकर गांव में ढिंडोरा पीटाओ। आओ यहाँ किसी को डर नहीं है तू अपने घर से ले ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाओगी रजिया ने उसके मुंह न लगकर रामू से ही कहा सुनते हो अपनी चहेती की बातें फिर भी मुंह नहीं खुलता मैं तो जाती हूँ लेकिन दसो रानी तुम भी बहुत दिन राज ना करोगी ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता वो बड़े बड़े घमंडियों को घमंड चूर कर देते है दसिया ठा मार कर हसी पर रामू ने सिर झुका लिया रजिया चली गई रजिया जिस नए गांव में आई थी वो रामू के गांव से मिला ही हुआ था अतय यहाँ के लोग उससे परिचित हैं। वो कैसी कुशल ग्रहणी है कैसी मेहनती कैसी बात की सच्ची ये यहाँ किसी से छिपा ना था रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा ना हुई जो एक लेकर दो का काम करे उसे काम की क्या कमी तीन साल रजिया ने कैसे काटे कैसे एक नई गृहस्थी बनाई कैसे खेती शुरू की इसका बयान करने बैठे तो पोथी खुल जाए संचय के जितने मंत्र हैं जितने साधन हैं बेरजिया को खूब मालूम थे फिर अब उसे लाग हो गई थी और लाग में आदमी की शक्ति का बारा पार नहीं रहता गांव वाले उसका परिश्रम देखकर कर तले उंगली दबाते थे वो रामू को दिखा देना चाहती है मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ वो अब पराधीन नारी नहीं है अपनी कमाई खाती है रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है रजिया उन्हें केवल खाली भूसी देकर नहीं रह जाती रोज दो दो भी खिलाती है अब बेटे हो तो पति हो तो तुम्ही हो मेरी जान अब तुम्हारे ही साथ है दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते हैं वे मनुष्य नहीं बैल है दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाट कर, उसे आश्वासन देते हैं बे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकते हैं, कितने हर्ष से कंधा झुलाकर जुआ रखवाते हैं और कैसा जी तोड़कर काम करते हैं ये बे लोग समझ सकते हैं, जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है रजिया इस गांव की चौधराइन है उसकी बुद्धि जो पहले नित्य आधार खोजती रहती थी और स्वच्छ रूप से अपने विकास ना कर सकती थी अब छाया से निकलकर कर प्रौढ़ और उन्नत हो गई है एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा तुमने नहीं सुना चौधराइन रामू तो बहुत बीमार है सुना दस लंघन हो गए हैं रजिया ने उदासीनता से कहा जुड़ी है क्या जुड़ी नहीं कोई दूसरा रोग है बाहर खाट पर पड़ा था मैंने पूछा कैसा है रे रामू तो रोने लगा बुरा हाल है घर में एक पैसा भी नहीं दवा दारू करें दसिया के एक लड़का हुआ है वो तो पहले भी काम धंधा ना करती थी और अब तो लड़कोरी है कैसे काम करने आएगी सारी माँ रामू के सिर जाती है फिर गहने चाहिए नई दुल्हनिया को कैसे रखे रजिया ने घर में जाते हुए कहा जो जैसा करेगा आप ही भोगेगा लेकिन अंदर उसका जी न लगा वो एक क्षण में फिर बाहर आई शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और इस अंदाज से पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ भी परवाह नहीं है पर वो आदमी चला गया था रजिया ने पूरा पश्चिम जा जा कर देखा वो कहीं ना मिला तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई इसे बे शब्द याद आये जो उसने तीन साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे उस वक्त जलन में उसने वो श्राप दिया था अब वो जलन न थी समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था रामू और दासी की हीना बस था अब ईर्ष्या के योग्य नहीं दया के योग्य थी उसने सोचा रामू को दस लंघन हो गए हैं, तो अवश्य उसकी दशा अच्छी ना होगी कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी ना था दस लंघन ने तो बिल्कुल ही घुला दिया होगा फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा खाने पीने को भी ठीक ठाक ना मिला होगा पड़ोसी की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा सुना तुमने रामू बहुत बीमार है जो जैसी करेगा वैसा पाएगा तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपने बैरी को भी ना निकालेगा रजिया ने टोका नहीं दीदी ऐसी बात ना थी बे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं थे मैं चली तो सिर झुका लिया दसिया के कहने में आकर वो चाहे जो कुछ कर रहे थे यू मुझे कभी कुछ न कहा किसी की बुराई क्यों करूँ फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के बस नहीं हो जाता दसिया के कारण उनकी ये दशा हुई है पड़ोसी ने आग न मांग मुंह फेरकर चली गई रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई बैलों को सानी पानी देने की बेला आ गई थी पर उसकी आखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो मलसी जहाँ रामो का गाँव था उसको जाता था कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा फिर सोचा नहीं बिना बुलाए वो कैसे जा सकती है लोग कहेंगे आखिर दौड़ी आई ना मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा दस लंघन थोड़े नहीं होते उसकी देह में था ही क्या फिर उसे कौन बुलाएगा दसिया को क्या गरज पड़ी है कोई दूसरा घर कर लेगी जवान है सौ काहक निकल आएंगे हो सकता है वो दूसरा घर ही कर ले रजिया ने सोचा अच्छा तरस आ रहा है उस पर कुछ घबराया सा जान पड़ता है अरे वो कौन आदमी है जो जा रहा है इसे तो कभी मलसी में नहीं देखा मगर उस वक्त से मलसी में कभी गई भी तो नहीं दो चार नए आदमी आकर बसे ही होंगे पटोही चुपचाप पास से निकला सोरजिया ने कल जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली क्या रामू में तो उन्हें भेजा है तुम्हें अच्छा तो घर चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ नहीं अभी मुझे कुछ देर है बैलों को सामने पानी ही दे दू दिया बत्ती भी करनी है अच्छा तुम्हें रुपए दे दूं। जाकर दशिया को दे देना कह देना कोई काम हो तो बुला भेजे मुझे बटोही रामू को क्या जाने किसी दूसरे गांव का रहने वाला था वो पहले तो चकराया फिर समझ गया चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए लेकर लंबा हुआ चलते चलते रजिया ने पूछा अब क्या हाल है उनका बटोही ने अटकल से कहा अब तो कुछ संभल रहे हैं रामू दसिया बहुत रो दे रहे हैं क्या रोती तो नहीं थी वो क्यों रोएगी मालूम होगा पीछे उसको रजिया ने कहा बटो ही चला गया तो रजिया ने बैलों को सानी पानी किया पर मन रामू ही की ओर लगा हुआ था इसने स्मृतियां इस छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित होती जाती थी एक बार जब वो बीमार पड़ी थी वो बात याद आई दस साल हो गए वो कैसे रात दिन उसके सिराने बैठा रहता था खाना पीना तक भूल गया था रामू उसके मन में आया क्यों न चलकर देख ही आए कोई क्या कहेगा किसका मुँह है जो कुछ कहे चोरी करने नहीं जा रही हूँ मैं उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ पंद्रह बीस साल रही हूँ दसिया नाक सिकोड़ेगी मुझे क्या मतलब उससे रजिया ने किवाड़ बंद किए घर मंजूर को सहेजा और रामू को देखने चली कापती झिझकती क्षमा का दान लिए हुए रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई है और वो चाहे कितना जोर करे कितना ही सिर खपाए उसमें स्फूर्ति नहीं आती दासी सुंदरी थी शौकीन थी और फूहड भी थी जब पहला नशा उतरा रामू का तो ठा ठा शुरू हुई खेती की उपज कम होने लगी और जो भी होती थी वो ऊट खर्च हो जाती थी ऋण लेना पड़ता था इसी चिंता और शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा शुरू में कुछ परवाह न की उसने परवाह करके ही क्या करता घर में पैसे न थे आज दस बारह दिन से उसका दाना पानी छूट गया था और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा करहा रहा था और अब बहुत दशा हो गई थी जब हम भविष्य से निश्चिंत होकर अतीत में विश्राम करते हैं जैसे कोई आगे का रास्ता बंद पाकर पीछे लौटे रजिया को याद करके वो बार बार रोता और दासी को कोसता तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला वो क्या गई लक्ष्मी चली गई मैं जानता हूं अब भी बुलाऊं तो दौड़ी आएगी लेकिन बुलाऊं किस मुंह से मैं एक बार वो आ जाती काश और उससे मैं अपने अपराध क्षमा करा लेता फिर मैं खुशी से मरता और मेरी कोई और लालसा नहीं है सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा कैसा जी है तुम्हारा मुझे तो आज ही हाल मिला रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा पर कुछ कह न सका दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंखें उलट गईं उसकी लाश घर में पड़ी थी रजिया रोती थी दसिया चिंतित थी घर में रुपए का नाम नहीं लकड़ी तो चाहिए ही उठाने वाले भी जलपान करेंगे ही कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे दस से कम का खर्च ही नहीं था यहां घर में दस पैसे भी नहीं डर रही थी कि आज गहनाफत आई ऐसी कीमती भारी गहने ही कौन से है किसान की विसा ही क्या दो दिन नग उसने अगर बेच भी दिए तो दस मिल जाएंगे मगर और हो ही क्या सकता है उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा देवर जी ये बेड़ा कैसे पार लगाए गाँव में तो कोई थेले का भी विश्वास करने वाला नहीं मेरे गहने चौधरी से कहो इन्हें गिरवी रखकर आज का, का काम चला ले फिर भगवान मालिक है तू रजिया से क्यूँ नहीं मांग लेती चौधरी के लड़के ने कहा सहसा रजिया आंखें पूछती हुई आ निकली कान में भनक पड़ी पूछा क्या है जोखू क्या सलाह कर रहे हो अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह की बेला है हाँ उसी का ही इंतजाम कर रहा हूँ मैं रूपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं बीमारी में खर्च हो गए होंगे इस बिचारी को तो बीच मझदार में ला छोड़ दिया तुम लपक कर उस घर चले जाओ भैया कौन दूर है कुंजी ले जाओ मंजूर से कहना भंडार से पचास रुपए निकाल दे कहना ऊपर की पटरी पर रखे हैं वो तो कुंजी लेकर उधर गया इधर दसिया राजो के पैर पकड़ कर रोने लगी बहनापे के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए उसने देखा रजिया में कितनी दया कितनी क्षमा है रजिया ने उसे छाती से लगा कहा क्यों रोती है बहन वो चला गया मैं तो हूँ किसी बात की चिंता ना कर तू इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगी मैं वहां भी देखूंगी और यहाँ भी देखूंगी मैं तुमसे कोई गहने नहीं मांगूंगी कोई तुमसे और गहने पाते मांगे तो मत देना दसिया का जी होता था कि सिर पटक कर मर जाए इसे उसने कितना जलाया कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ दिया रजिया ने पूछा जिस जिसके रुपए हूँ सूरत करके मुझे बता देना मैं झगड़ा नहीं करना चाहती बच्चा दुबला क्यों हो रहा है दसिया बोली मेरे दूध होता ही कहा है गाय जो तुम छोड़ गई थी वो मर गई दूध नहीं पाता राम राम बेचारा गया मैं कल ही गाय लाऊंगी सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी वहां रजिया उसके साथ गई दाह कर्म किया भोज हुआ कोई दो सौ रुपए खर्च हो गए किसी से मांगने न पड़े दसिया के जौहर भी इस त्याग की आंच में निकल आए बिलासनी सेवा की मूर्ति बन गई आज रामू को मरे सात साल हो गए हैं रजिया घर संभाले हुए है दसिया को वो सौत नहीं बेटी समझती है पहले उसे पहनाकर तब वो खुद पहनती है उसे खिलाकर फिर खाती है जोखू पढ़ने जाता है उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है दसिया ने कहा बहन गहने बनवा कर क्या करोगी मेरे गहने तो धरे ही है रजिया ने कहा नहीं री उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी अभी तो मेरा हाथ चलता है जब थक जाऊं तो जो चाहे करना तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन हैं तू अपने गहने रहने दे नाइन ठकुरान सुहाती करके बोली आज जोखू के बाप होते तो कुछ और ही बात होती रजिया ने कहा अरे वो नहीं है तो मैं तो हूँ वो जितना करते मैं उसका दूना करूँगी जब मैं मर जाऊं तब कहना जोखू का बाप नहीं है ब्याह के दिन दसिया को रोते देख रजिया ने कहा बहू तुम रोटी क्यों हो अभी तुम्हें तो जीती हूँ घर तुम्हारा है जैसे चाहो रखो मुझे एक बस रोटी दे दो और मुझे क्या करना है मेरा आदमी मर गया। अरे तुम्हारा तो अभी जीता है मैं जो हूँ दसिया ने उसकी गोद में सर रख दिया और खूब रोई जी जी तुम मेरी माता हो तुम ना होती तुम्हें तो किसके द्वार पर खड़ी होती घर में तो चूहे लोटते थे उनके राज में मुझे दुखी दुख उठाने पड़े सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में ही मिला मैं दुख से नहीं रोती हूँ रो रही हूँ तो भगवान की दया पर कि कहा मैं और कहाँ ये खुशहाली रजिया मुस्कुराकर कर रोती। कविता कहानी बाल रचना गीत संगीत सुनने के लिए लॉग ऑन करें हिंदी